महाभारत सभा सभापर्व चतुष्टध्याय दुर्योधन का विदुर को फटकारना और विदुर का उसे चेतावनी देना दुर्योधन उवाच परेश्लाघते सदा छुशंधाराष्रा जाली महे विदुर्यद स्व बिवास्मा नवम से दुर्योधन बोला विदुर तुम सदा हमारे शत्रुओं के ही सुयश की ढींग हाँगते रहते हो और हम सभी धित्राष्ट्र के पुत्रों की निंदा किया करते हो तुम किसके प्रेमी हो यह हम जानते हैं हमें मूर्ख समझकर तुम सदा हमारा अपमान ही करते रहते हो सभिज्ञे पुरुषोन्न कामो निंदा प्रशंसे ही तथा युनक्ति जीवा कथम ते हृदय व्यनकियो न जाय सकृा मन स्रातिकुल्यम जो दूसरों को चाहने वाला है वह वा मनुष्य पहचान में आ जाता है क्योंकि वह जिसके प्रति द्वेष होता है उसकी निंदा और जिसके प्रति राग होता है उसकी प्रशंसा में संलग्न रहता है तुम्हारा हृदय हमारे प्रति किस प्रकार द्वेष से परिपूर्ण है यह बात तुम्हारी जीवा प्रकट कर देती है तुम अपने से श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति इस प्रकार हृदय का द्वेष न प्रकट करो उत्संगे चयाल इवाहितोसी मार्जारोषक चोपहसी भरतघ्न ताम नहीं पापी आहू तस्मा कि विभेश पापात हमारे लिए तुम गोद में बैठे सांप के समान हो और बिलाव की भांति पालने वाले का ही गला घोट रहे हो तुम स्वामी द्रोह रखते हो फिर भी तुम्हें लोग पापी नहीं कहते विदुर तुम इस पाप से डरते क्यों नहीं जित्वा शत्रुन्तमहदयी माम परुषाणी होच दिशे स्व संप्रयोगाभिने सम मुहूर्द्वेशम या संप्रयोगात हमारे शत्रुओं को जीतकर कर धन रूप महान फल प्राप्त किया है विदुर तुम हमसे यहाँ वचन न बोलो तुम शत्रुओं के साथ मेल करके प्रसन्न हो रहे हो और हमारे साथ मेल करके भी अब अर्थात हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करके हम लोगों के बारंबार द्वेष के पाप बन रहे हो अमित्रता जाति नरोक्षम ब्रुव निगृहित पवत्र तो बाधसे यदि क्षति तम तदिहाभिभाषसे अक्षम्य कटुवचन बोलने वाला मनुष्य शत्रु बना जाता है शत्रु की प्रशंसा करते समय भी लोग अपने गूढ़ मनोभाव को छिपाए रखते हैं निर्लज विदुर तुम भी उसी नीति का आशय लेकर चुप क्यों नहीं रहते हमारे काम में बाधा क्यों डालते हो तुम जो मन में आता है वही बग जाते होदम शिक्षस्व बुद्धि सबीराणाम सकाशा यथो रक्षस्व विदुर प्रणीतम माँ व्यापृत पर कार्य शुभ विदुर तुम हम लोगों का अपमान न करो तुम्हारे इस मन को हम जान चुके हैं तुम बड़े बूढ़ों के निकट बैठकर बुद्धि अपने बैठ कर की रक्षा करो दूसरों के कामों में हस्तक्षेप न करो अहम करते विदुर मा चम था मानो नित्यम परुशाड़ी हम प्रा में दुर सत्य छत्तर माम तिथिक्षुण छुणु विधुर मैं ही करता धरता हूँ ऐसा न समझो और हमें प्रतिदिन कड़वी बातें न कहो मैं अपने हित के संबंध में तुमसे कोई सलाह नहीं पूछता हूँ तुम्हारा भला हो हम तुम्हारी कठोर बातें सहते चले जाते हैं इसलिए हम क्षमाशीलों को तुम अपने वचन रूपी बाणों से छेदे छेदो मत एक शास्त्रान द्वितीयोस्थाता गर्भेन पुरशास्त्रास्ताम तेनाशिष्टम प्रवणा दिवाम्भो यथा निस्म तथा भवानी देखो इस जगत का शासन करने वाला एक ही है दूसरा नहीं वही शासक माता के गर्भ में सोए हुए शिशु पर भी शासन करता है उसी के द्वारा मैं भी अनुशासित हूँ अतः जैसे जल स्वाभाविक ही नीचे की ओर जाता है वैसे ही वह जगन्यंता मुझे जिस काम में लगाता है मैं वैसे ही उसी काम में लगता हूँ भिन्न शास वकुरते त्याण अनुशासनम यो बलाद अनुशा सो अमित्रेन विंदती जिनसे प्रेरित होकर मनुष्य अपने सिर से पर्वत को विदर्ण करना चाहता है अर्थात पत्थर पर सिर पटककर स्वयं ही अपने को पीड़ा देता है तथा जिनकी प्रेरणा से मनुष्य सर्प को भी दूध पिलाकर पालता है उसी सर्वनियमता की बुद्धि समस्त जगत के कार्यों का अनुशासन करती है जो बलपूर्वक किसी पर अपना उपदेश ला है वह अपने उस व्यवहार के द्वारा उसे अपना शत्रु बना लेता है मित्रता मनोवृत्त तो समपेक्षेत पंडित प्रदीप्य ज प्रदीप्ताग्निचीर नाधाव भस्मा न संंदे तिष्ट क्वन भारत इस प्रकार मित्रता का अनुसरण करने वाले मनुष्य को विद्वान विद्वान्स्ग दे भारत जो पहले कपूर में आग लगाकर उसके प्रज्वलित हो जाने पर देर तक उसे बुझाने के लिए नहीं दौड़ता वह कहीं उसकी बची हुई राख भी नहीं पाता न वाशे पारवर्गम दुसंतम विशेषतः छत्रहित मनुष्यम सायत्रे छसी विधुर तत्र गुषाण स्त्री जहाती विदुर जो शत्रु का पक्षधापाती हो अपने से द्वेष रखता हो और अहित करने वाला हो ऐसे मनुष्य को घर में नहीं रहने देना चाहिए अतः तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चले जाओ उल्टा स्त्री को मीठी मीठी बातों द्वारा कितनी ही सांत्वना दी जाए वह पति को छोड़ ही देती है एता विदुर्वाचन एक चिंता घात विदु ने कहा राजन जो इस प्रकार मन के प्रतिकूल किंतु हित भरी शिक्षाधीन मात्र से अपने हितैषी पुरुष को त्याग देते हैं उनका वह बर्ताव कैसा है या आप साक्षी के भांति पक्षपात रहित होकर बताइए क्योंकि राजाओं के चित्त द्वेष से भरे होते हैं, इसलिए वे सामने मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देकर पीठ पीछे मूसलों से आघात करवाते हैं अबालम मन् राजपुत्र बालोहमे वुद्धे या सौहदय पुरस्थम स्थापय पश्चात सबाल राजकुमार दुर्योधन तुम्हारी बुद्धि बड़ी मंद है तुम अपने को विद्वान और मुझे मूर्ख समझते हो जो किसी पुरुष को सुहित के पद पर स्थापित करके फिर स्वयं ही उस पर दोषारोपण करता है वही मूर्ख है न श्रेयते मंद बुद्धि स्त्री गृह प्रदुष्ट ध्रुव न रोचे भरत पति कुमारिया वर्ष जैसे श्रोत्रिय के घर में दुराचारणी स्त्री कल्याण में अग्निहोत्र आदि कार्यो में नहीं लगाई जा सकती उसी प्रकार मंद बुद्धि पुरुष को कल्याण के मार्ग पर नहीं लगाया जा सकता जैसे कुमारी कन्या को साठ वर्ष का बूढ़ा पति नहीं पसंद आ सकता उसी प्रकार भरत वंश रोमली दुर्योधन को निश्चय ही मेरा उपदेश रुच नहीं प्रतीत होता अतः प्रियेदनुकांक्ष से षु कार्यताषु श्रियश्च राजपंगुका पृछ वही राजन, राजन यदि तुम भले बुरे सभी कार्यों में केवल चिकनी चुपड़ी बातें ही सुनना चाहते हो तो स्त्रियों मूर्खों पंगुओं तथा उसी तरह के अन्य सब मनुष्यों से सलाह लिया करो लभ्यते खु पापिया प्रिय वाग अप्रियपथ्य भक्ता श्रोता च दुर्लभ इस संसार में सदा मन को प्रिय लगने वाले वचन बोलने वाला महापापी मनुष्य भी अवश्य मिल सकता है परंतु हितकर होते हुए भी अप्रिय वचन को कहने और सुनने वाले दोनों दुर्लभ है यस्तु धर्म पर भरसो प्रिया प्रिय राजा सहायवान जो धर्म में तत्पर रहकर स्वामी के प्रिय अप्रिय का विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हितकर वचन बोलता है वही राजा का सच्चा सहायक है सताम कटुज तिक्णम पिवन्त संतो सता महाराज पिवा महाराज जो पी लेने पर मानसिक रोगों का नाश करने वाला है कड़वी बातों से जिसकी उत्पत्ति होती है जो जी, तीखा तापदायक कीर्तिनाशक कठोर और दूषित प्रतीत होता है जिसे दुष्ट लोग नहीं पी सकते तथा जो सत्पुरुषों के पीने की वस्तु है उस क्रोध को पीकर शांत हो जाइए वैचित्रवीधन चा्य हम सहुत्र से स्तुम्चे मापिच स्वस्थ दिशंत विप्राह मैं तो चाहता हूँ कि विचित्र वीर नंदन धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को सदा यश और धन दोनों प्राप्त हो परंतु तो दुर्योधन तुम जैसे रहना चाहते हो वैसे रहो तुम्हें नमस्कार है ब्राह्मण लोग मेरे लिए भी कल्याण का आशीर्वाद दे आशी विषान नेत्र विशान को पंडित एवं ते हम वाभे प्रयतः नंदन कुरुनंदन मैं एकाग्र हृदय से तुमसे यह बात बता रहा हूँ विद्वान पुरुष उन सर्पों को कुपित न करें जो दांतों और नेत्रों से भी विष उगलते रहते हैं अर्थात ये पांडव तुम्हारे लिए सर्पों से भी अधिक भयंकर हैं इन्हें मत छेड़ो इसी महाभारती सभा परवड़ी दूत परवड़ी विदुरहित वाक्य चतुष्टी तमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्योत पर्व में विदुर के हितकारक वचन विषयक चौसठवा अध्याय पूरा हुआ